बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है अनुराग शर्मा द्वारा लेखनीबद्ध दो लोक कथाएं तरह तरह के बिच्छू माधवी गणपुले के स्वर में भारतीय परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर चौरासी लाख योनिया हैं। मतलब ये कि इस भरी दुनिया में किस्म किस्म के प्राणी हैं। हर प्राणी की अपनी प्रकृति है जिसके अधीन रहकर वो काम करता है मनुष्य ही संभवतः एक ऐसा प्राणी है जो अपनी प्राकृतिक पार्श्विक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर अपने विवेकानुसार काम कर सकता है मगर अन्य प्राणी इतने खुशनसीब कहा पिछले दिनों मैंने अपने दो अलग अलग मित्रों से दो अलग अलग नदियों की कहानियां सुनी इन कहानियों में अंतर भी है और साम्य भी दोनों कहानियों के केंद्र में है एक बिच्छू परिवार सोचा आपस में बांट लू कथा एक एक साधु जब गंगा स्नान को गया तो उसने देखा कि एक बिच्छू जल में बहा जा रहा है साधु ने उसे बचाना चाहा। साधु उसे पानी से निकालता तो बिच्छू उसे डंक मार देता और छूट कर पानी में गिर जाता साधु ने कई बार प्रयास किया मगर बिच्छू बार बार छूटा जाता था साधु ने सोचा कि जब ये बिच्छू अपने तारणहार के प्रति भी अपनी डंक मारने की पार्श्विक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं इस प्राणी के प्रति अपनी दया और करुणा की मानवीय प्रवृत्ति को कैसे छोड़ दू बहुत से दंश खाकर भी अंततः साधु ने उस बिच्छू को मरने से बचा लिया बिच्छू ने वापस अपने बिल में जाकर अपने परिवार को उस साधु की मूर्खता के बारे में बताया तो सारा बिच्छू सदन इस साधु को डसने को उत्साहित हो गया जब साधु अपने नित्य स्नान के लिए गंगा में आता तो एक एक करके सारा बिच्छू परिवार नदी में बहता हुआ आता जब साधु उन्हें बचाने का प्रयास करता तो वे उसे डंक मारकर अति आनंदित होते तीन साल तेरह महीने तक ये क्रम निरंतर चलता रहा एक दिन साधु को ऐसा लगा कि उसकी सात पीढ़ियां भी ऐसा करती रहे तो भी वो सारे बिच्छू नहीं बचा सकता है इसीलिए उसने उन बहते कीड़ों को ईश्वर की दया पर छोड़ दिया बिच्छू परिवार के अधिकांश सदस्य बह गए मगर उन्हें मरते दम तक यह समझ न आया कि एक साधु कैसे इतना हृदयहीन हो सकता है तब से बिच्छुओं को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इंसान भले ही निस्वार्थ होकर संन्यास ले, ले वो कभी भी विश्वास योग्य नहीं हो सकते हैं। कथा दो एक बार जब नदी में बाढ़ आई तो पूरा बिच्छू महल उसमें डूब गया बिच्छू डूबने लगे तो उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई उन्होंने देखा कि तमाम मेंढक मजे से पानी में घूम रहे है एक बुद्धिमान बिच्छू को विचार आया कि वे मेंढकों की पीठ पर बैठकर बहाव के किनारे तक जा सकते हैं फिर क्या? बिच्छू परिवार ने मेंढक परिवार के पास उनकी मेंढकियत का हवाला देते एक संदेशा भिजवाया मेंढकियत का तकाजा था इसलिए न तो नहीं कर सके मगर एक युवा मेंढक ने बिच्छुओं की दंश प्रकृति पर शंका व्यक्त की बिच्छुओं ने अपनी प्रकृति की सीमाओं को माना मगर वचन देते हुए कहा कि अपनी जीवन रक्षा के लिए वे अपने डंक बांध कर रखेंगे नियत समय पर हर बिच्छू एक मेंढक की पीठ पर बैठ गया और मेढक बेड़ा चल पड़ा किनारे की ओर कुछ ही देर में बिच्छुओं के पेट में सरदर्द होना शुरू हो गया काफी देर तक तो बेचारे बिच्छू कसमस रहे मगर आखिर मेंढकों का अत्याचार कब तक सहते धीरे धीरे अपने डंग के बंधनों को खोला किनारा बहुत दूर न था जब लगभग हर मेंढक को अपनी पीठ पर तीखा जहरीला दंश अनुभव हुआ बुद्धिमान मेंढकों ने स्थिति को समझ लिया डूबने से पहले मेंढकों के सरदार ने बिचूंग के सरगना से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया अगर मेंढक सरे राह मर गए तो बिच्छू भी जीवित किनारे तक नहीं पहुंच सकेंगे सरगना ने कंधे उचकाते हुए कहा हम डसना कैसे छोड़ दे ये तो हमारी प्रकृति है सारे मेंढक डूबकर मर गए और इसके साथ ही अधिकांश बिच्छू भी कुछ बिच्छू जैसे तैसे किनारे तक पहुंचे तब से बिचूंग के स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मेंढकों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है